श्री गर्ग सीता विज्ञान खंड नवा अध्याय पूजोपचार तथा पूजन प्रकार का वर्णन श्री व्यास जी बोले महाराज पूजन सामग्री अर्पण करने के सुंदर मंत्र वेद में कहे गए हैं मैं तुम्हारे लिए उनका वर्णन करता हूँ एकाग्र मन होकर सुनो मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजा करनी चाहिए मंत्र अर्थ सहित निम्नलिखित है आवाहन गोलोक धामाधिपते रमापते गोविंद दामोदर दीनवत्सल राधापते माधव सात्वताम पते सिंहासने मम संखो भव गोविंद आप गोलोक धाम के स्वामी हैं दिनों पर दया करना आपका स्वभाव है दामोदर आप लक्ष्मी एवं राधिका जी के प्राणनाथ हैं यादों के यधीश्वर हैं माधव इस सिंहासन पर मेरे सामने आप विराजमान होइए आसन श्री पद्मस्फुर दुर्ध पृष्ठ महाुर्य खचित पदाब वैकुंठ वैकुंठ पते गृहाड़ पीतम तड़िधाटक कुंभखंडम वैकुंठ पते इस आसन के ऊपर की पीठ पर नीलम चमक रहा है पायों में पुखराज जड़ी गई है यह बिजली के समान चमकती हुई सुवर्ण की कलशियों से युक्त है कृपया आप इसे ग्रहण कीजिए पाद्य परम शितम निर्मल रोकम पात्र समारृतम बिंदु सरोवरादि योगेश देवेश जगन निवास के के पात्र में सरोवर से लाकर उत्तम जल रखा गया है, योगेश आप जगत हैं, मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ आप इस पाद्य को स्वीकार करें अर्घ्य जल जल चंपक पुष्प समन्वित विमलमर्घ्यमर्घ दर स्थितम प्रतिगृहा रमारमण प्रभो यजुपते यजुनाथ यदोत्तम स्मारमण प्रभो यजुपते यजुनाथ यदुतम कमल तथा चंपा के पुष्पों से समन्वित तथा शंख में भरे हुए इस निर्मल उत्तम अर्घ्य को ग्रहण करें स्नान काश्मीर पाटीरव मिश्रितन सुमल्ल कोशी रवता जल न स्नानम कोजुनाथ देव गोविंद गोपालक तीर्थ पाद गोविंद आप यादों के स्वामी तथा गाँवों की रक्षा करने वाले हैं आपके चरण तीर्थ स्वरूप हैं भगवान केसर चंदन चमेली और खश से सुवासित यह जल है आप इसे स्नान कीजिए मधुपर्क मध्यान्हन चंदार्क महापहम शितांग संपर्क मनोहर परम विष्णो मधुपर्क मेण चंद्रश पीताम्बर सात्वतम पते यद पते आप पीताम्बर धारण करने वाले हैं आपके लिए मधुपरक तैयार है यह मध्यान्हन के प्रचंड मारतंड के उत्ताप जनित श्रम को दूर करने वाला है मिश्र के मिल जाने से यह अत्यंत मनोहर हो गया है भगवान आप इसकी ओर दृष्टि डालकर इसे स्वीकार करने की कृपा करें वस्त्र विभो सर्वतः प्रस्फुरत प्रोज्जवलम चुरद्रश में शून्यम परम दुर्लभम चतो निर्मित पद्मकिंजल कवर्णम गृहांबरम देव पिताम्बराख्यम प्रभो नामक वस्त्र प्रस्तुत है इसकी प्रभा अत्यंत उज्जवल है इसकी किरण सब और छिटक ही छिट, छिटक कर ही है परम दुर्लभ यह पवित्र वस्त्र अपने आप बना हुआ है कमल के केसर जैसा इसका रंग है कृपया आप इसे ग्रहण करें यज्ञोपवीत स्वर्णमापीतवर्णम सुमंत्रे परम प्रोक्षित वेद विनर्मित शुभम पंच कार्यु नैमित्तु प्रभो यज्ञयोपवीत गृहा स्वर्ण के समान चमचमाता हुआ हल्के पीले वर्ण का यज्ञोपवीत है उत्तम मंत्रों द्वारा भली भाति इसका प्रोक्षण हुआ है वेदज्ञ ब्राह्मणों ने इसकी रचना की है पांच नैमित्तिक कर्मों में इसका उपयोग कल्याणदायक होता है प्रभो आप इसे ग्रहण कीजिए आभूषण कनक रत्नमय निर्मित मदन रूकद सदनमुचाम पूवर्ण विभूषणम सकल लोक विभूषण ग्रीजता अखिल लोक विभूषण सोने एवं रत्नों से बना हुआ यह सुवर्ण में भूषण उपस्थित है यह आपके हाथ की कारीगरी है कामदेव की कांति को फीका करने वाला यह प्रभा का भंडार है भगवान प्रातःकालीन सूर्य के समान चमचमाता यह भूषण आप स्वीकार कीजिए श्री पाठीर सायंकाल के चंद्रमा के समान शोभा अनेक मंगलों को देने वाला केसर एवं कपूर से युक्त यह गंध राशि आपका अलंकार है संपूर्ण लोकों के भार को दूर करने वाले भगवन आप इसे ग्रहण कीजिए अक्षत ब्रह्मवर्ते ब्रह्मणा पूर्व मुक्तान संचितान स्थ सिितान विष्णुना चुद्रेण राद्रक्षताक्षसेब साक्षात भूम स्व गृहा पहले ब्रह्मा ने ब्रह्मवर्त देश में जिन्हें बोया था भगवान विष्णु ने वेद में जल से जिनका सेतन किया तथा शंकर जी ने समीप आकर राक्षसों से जिनकी रक्षा की भगवान उन अक्षतों को स्वयं आप ग्रहण कीजिए पुष्प मंदार संतान कपार जात कल्पद्रुम स्त्री हरिचंदना गृहाण पुष्पाणि हरे तुलश्याम मिश्राणि साक्षाण नव भी भगवान मंदार संतानक पारिजात कल्प वृक्ष और हरिचंदन के ये पुष्प उपस्थित हैं नूतन मंजरियों के साथ तुलसी पत्रों का भी इसमें सम्मिश्रण हुआ है आप इन्हें ग्रहण करें धूप लवंग रज चूर्ण मिश्रम मनुष्य देवा सुरसौदुगंधी कृतहर देशम द्वारावती भूप गृह भूपम द्वारिकाधीश जो लौंग एवं मलयागिरी के चूर्ण से मिश्रित है देवता दानों एवं मनुष्यों को आनंदित करने की जिसमें शक्ति है तथा जो तत्काल महलों को सुगंधित बनाने वाला है ऐसे धूप को आप ग्रहण कीजिए दीप तमोहारणम ज्ञान मृत्यु पुरम गवाद्यम जगन्नाथ देव प्रभो विश्वदीप सूरज्योतिषीप मुख्यम गृहा प्रभो आप जगत के स्वामी एवं विश्व को प्रकाशित करने वाले हैं अंधकार का नाश करने वाला ज्ञान स्वरूप यह प्रधान दीप आपके लिए तैयार है जो बत्तियों से सजाया हुआ अत्यंत मनोहर ज्ञान पड़ता है यह गाय के घी से पूर्ण है साथ ही इसमें कपूर भी छोड़ा गया है भगवान इस प्रकार चमचमाते हुए लो वाले इस दीप को स्वीकार करे नैवेद्य रसई सर वेद विधे व्यवस्थित रसई रसाढ़त गृहा नैवेद्योचकम गव्यामृतम सुंदर नंदन नंदन नंदनंदन नंदन। सदृश युक्त एवं वेदोक्त विधि से तैयार किया हुआ नैवेद्य आपके लिए उपस्थित है यह रसों से भरपूर है और यशोदा जी ने इसे बनाया है स्वादिष्ट होने के साथ गोघ्रृत के प्रयोग से यह अमृत में बन गया है अतः इसे आप ग्रहण कीजिए जल गंगोतरी बेग बला समुद्रतम सुवर्ण पात्रण हिमांशु शीतलम निर्मलाम्बोपम राधावर भक्त वस्चल। भक्त गंगोत्तरी की धारा से पूर्वक प्राप्त किया हुआ यह अमृतमय जल है जो हिमालय के टुकड़े की भांति शीतल है यह सुवर्ण के पात्र में रखा गया है और इससे अति निर्मल आभा निकल रही है राधावर आप इसे स्वीकार कीजिए आचमन राधापते श्री विरजापते प्रभु श्रीयपते सर्वपते चूपते कंकोल जाति फलपुष्पवासिम परम गृहा चमनम दयानिधि राधापते आप भगवती विरजा के स्वामी हैं सर्वेश्वर आप लक्ष्मी जी के प्राणनाथ एवं भूमंडल के अधीश्वर हैं दयानिधि कंकोल जायफल और पुष्पों से सुवासित यह उत्तम आचमनीय प्रस्तुत है प्रभो इसे ग्रहण कीजिए ताम्बूल जाति फलैला सुलवंग दल पूलैच संयुतम मुक्ता सुधा खा दसारयुक्तम गृहाण ताबूलिदम रमेश रमेश जाय फल इलायची लौंग नाग के सर सुपारी मोती की भस्म और खैर के सार से युक्त या तांबूल स्वीकार कीजिए दक्षिणा नागपाल वशुपाल मौल भी वंदिता घृगल प्रभो हरे दक्षिणाम पर गृहाण माधव लोक दक्षवर दक्षिणा पते प्रभो नागपाल और वशुपालों के मुकुटों से आपके युगल चरण कमल की पूजा हुई है आप दक्षिणा के पति हैं प्राणियों को धन प्रदान करने में आप बड़े कुशल हैं भगवन आप यह दक्षिणा ग्रहण करें निराजन प्रस्फुरन परमते दीप्ति मंगलम गोघ्रता नव पंचम वृत्कम आर्तिकम परिगृहण चार पुण्यकृति विशदीकता बने आरती हन श्रेष्ठ प्रकाश से युक्त दीप्तिमय यह मंगलमय आरती है गाय के घी से भींगी हुई चौदह बत्तियां इसमें लगी हैं अपने पवित्र कीर्ति का विस्तार करने वाले भगवन आप इसे ग्रहण कीजिए नमस्कार नमो स्वनताय सहस्त्र मृत्ये सहस्त्र पादाक्ष शिरो सहस्त्र ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युग धारिण नम जो अनंत है जिसके हजारों विग्रह हैं जिनके चरण जंघा बाहु उरू मस्तक एवं नेत्रों की संख्या भी हजारों की है जो नित्य हैं जिनके हजारों नाम है तथा जो करोड़ों युगों को धारण करने वाले हैं उन परम पुरुष भगवान के लिए मेरा नमस्कार है प्रदक्षिणा समस्त तीर्थय फल लभे पर शाश्वतम करोती प्रदक्षिणाम जो मनुष्य परम प्रभु भगवान की प्रदक्षिणा करता है उसके लिए संपूर्ण तीर्थ यज्ञ दान तथा पुर्त अर्थात कुआं बावली पोखरा आदि खुदवाने बगीचा लगवाने आदि से उत्पन्न हुआ फल सुलभ हो जाता है प्रार्थना हरे मत पात की नातिम तथा पापापहारी ये तम चमत् जगन्नाथ देवा यथेच्छा भवे ते तथा मम कुरु भगवान जगत में मेरे समान कोई पापी नहीं है और आपके समान कोई पाप का हरण करने वाला भी नहीं है प्रभो यह समझकर हे जगन्नाथ फिर आपको जो उचित जान पड़े वैसा ही मेरे साथ कीजिए स्तुति संज्ञान सदसत्परम महं सस्वत्म विभुम तम महत स्वाम ब्रह्म वंदेहेशदुगम परम सदा परिभूत कैतवम जो चेतना स्वरूप है सत एवं सतएवअस परे हैं जो नित्य है जिनका विराट रूप है जो शांत शांतमूर्ति है स्वरूप है सर्वत्र सम है जिन्हें पाना अत्यंत कठिन है तथा जिन्होंने अपने तेज से माया को सदा विस्ति कर रखा है उन आप परम ब्रह्म की मैं वंदना करता हूँ महामते इस प्रकार इन मंत्रों द्वारा देवेश्वर भगवान की पूजा करें फिर श्री विष्णु को प्रणाम करके यत्नपूर्वक उनके सर्वांग का पूजन करना चाहिए फिर ओ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्म विशुद्ध सत्विस्था महा हंसा श्रीमयी इस मंत्र का उच्चारण करके प्राणायाम करें तदनंतर भगवान विष्णु मधुसूदन वामन त्रिविक्रम श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दाम्बोदर शंकरसन वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध अथोक्षज और भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के लिए मेरा नमस्कार है जो नमस्कार करना चाहिए इस इसी प्रकार पैर गुल्फ जानू उरु कटी उदर पीठ भुजा कंधे कान नाक, अधर नेत्र और भगवान के सिर में मैं अलग अलग पूजा करता हूँ जो कहकर सर्वांग पूजा करनी चाहिए फिर सखी सखा शंख चक्र गा पद्म अशी धनुष माण हल मुछल कौस्तुम्बड़ी वनमाला श्रीवत् पीतांबर नीलांबर वंशी भेद आदि तथा तालध्वज एवं युक्त रथ दारुक और सुमति सारथी गरुड़ कुमुद नंद सुनंद चंड महाबल कुमुदाक्ष आदि एवं विस्वक्त शिव ब्रह्मा दुर्गा गणेश दिगपाल वरुण नवग्रह और षो मातृकाओं का आवाहन करें इनके नाम के साथ ओंकार लगाकर चतुर्संत का प्रयोग करके नमः शब्द जोड़ दे तत्पश्चात मंत्रों द्वारा इस सब का पूजन करें ओम नमो वासुदेवाय नम संकर्षणाय चुमनाय निरुद्धाय सावताम पत नमः इस मंत्र से सौ बार आहुति देनी चाहिए फिर भगवान की प्रदक्षिणा करके महाभोग निवेदित करे तत्पश्चात पृथ्वी प्रश्चांग दंडवत प्रणाम करके यह मंत्र बढ़े ध्ययम सदा इत्यादि इसका भाव यह है जो निरंतर ध्यान करने योग्य है दिन के प्रभाव से अपमानित नहीं होना पड़ता जो मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं जो तीर्थों के आधार हैं शिव एवं ब्रह्मा जी ने जिनका स्तमन किया है जो शरण देने में कुशल है भृत्यों का दुख दूर करना जिनका स्वभाव है जो प्रणवजनों का पालन करने वाले तथा संसार रूपी समुद्र के लिए जहाज है भगवान पुरुषोत्तम आपके उन चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ राजन इस प्रकार भक्त भगवान को प्रणाम करके भगवत भक्तों के साथ विधिवत पुनः आरती करे उस समय विवेकी पुरुष को चाहिए कि घड़ी घंटा वीणा बाँसुरी करताल और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान का कीर्तन करें उस समय भगवत भक्तजन प्रेम में विफल हुए भगवान के सामने नाचते हैं उनके जय जयकार की ध्वनि प्रकट करते रहते हैं और वे भगवान की सुंदर लीला कथा का गान करने लगते हैं तदनंतर प्रभु को पुनः नमस्कार करके सूर्य के समान उज्ज्वल मंदिर में महात्मा श्री कृष्णचंद्र को भली भांति शयन कराए राजन इस प्रकार जो दत्त चित्त होकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है उसे स्वर्ग के रहने वाले देवता लोग प्रणाम किया करते हैं महाराज व श्रीहरि का भक्त भी मृत्यु के अवसर पर स्वर्ग में पैर रखकर भगवान के परम धाम गोलों को जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है चला जाता है यह भगवान श्री कृष्णचंद्र की सेवा का विधान है मैंने इसका वर्णन कर दिया यह मनुष्यों को चारों पदार्थ देने वाला है अब तुम फिर क्या सुनना चाहते हो इस प्रकार से गर्ग सीता में श्री विज्ञान खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में पूजोपचार तथा पूजन प्रकार का वर्णन नामक नौवां अध्याय पूरा हुआ